गुरु के पुत्र सुधनवा जीवु, परीक्षित पुत्रक और अरिमर्दन थे इसमें सुधनवा के पुत्र अधिकारी बुद्धिमान सुहोत्र हुए सुहोत्र का पुत्र धर्मात्मा चवन हुआ इसने अनेक यज्ञ करके इंद्र के परम मित्र विधोपचरी नामक पुत्र को पैदा किया विधोपचरी से गिरी के द्वारा सात पुत्र उत्पन्न हुए उनमें एक महारथी मगध सम्राट भृद्रथ था इसके अलावा प्रतग्रह कुश मणि वाहन माथेल्य, ललित और मत्स्यकाल नाम के छह पुत्र और और भी थे भृद्रथ के कुशाग्र नाम का पुत्र पैदा हुआ राजा कुशाग्र के रशब नाम का परम बलशाली पुत्र पैदा हुआ ऋषभ के पुण्यवान नाम का परम धार्मिक पुत्र पैदा हुआ उस पुण्यवान राजा सतहित नाम का पुत्र वैभवशाली पुत्र पैदा हुआ राजा सतहित के सुधनवा नाम का पुत्र पैदा हुआ राजा सुधनवा के पूर्ज नाम का परम प्रतापी पुत्र पैदा हुआ पूर्ज के नभस नाम का पुत्र पैदा हुआ उस राजा नभ के दो कटे हुए शरीर के टुकड़े पैदा हुए उन टुकड़ों iaik meh jodh diya tibuus raja ka naam jarasandh pada jara se jodh dene ke karan uska naam jarasandh pada hai behe raja jarasandh apne raja kal ke semayi sabse adik balwaan tha fir raja jarasandh ke sahadeev ka naam prampratapiputr pada hua sahadeev ke sumaadi naam ka putr pada hua राजा के श्रुतसर्वा नाम का पुत्र पैदा हुआ अब तक मैंने आपको मगध वंश के राजाओं का वर्णन सुनाया है सूत जी बोले हे ऋषियों परचित राजा के जन्मजे नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ उस राजा जन्मजे के पृथ्वीपति सुरथ नाम का पुत्र पैदा हुआ सुरथ राजा के भीमसेन नाम का पुत्र पैदा हुआ राजा जम्हू के भी सूरत नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह अपने राज्यकाल में सबसे बड़ा था। राजा सूरत के विदुरत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, विदुरत के सार्वभूम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, सार्वभूम राजा के जत्सेन का नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जत्सेन के आराधी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, आराधी के महासत्त मासत्तु के आयुतात नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ आयुतायु राजा के अक्रोधन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ अक्रोधन से देवातिथि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ इसके बाद देवातिथि राजा के रक्ष रक्ष के भीमसेन भीमसेन के दिलीप नाम का बेटा पैदा हुआ दिलीप राजा के प्रदीप नाम का पुत्र पैदा हुआ और प्रतीप के देवापी शंतनु और बाहलिक नाम के पुत्र हुए बाहलिक के सप्त बाहलीश्वर नाम के बेटा पैदा हुआ बाहलिक के बेटे सोमदत्त नाम से प्रसिद्ध हुए सोमदत्त के भूरि शर्वा शल नाम के बेटा पैदा हुए धर्मात्मा देवापी तपस्या हेतु वन को चले गए वन में वे मुनि वेशधारण करके देवताओं के उपाद्य हुए माध्यमादि वापी के चवन और इष्टक नाम के बेटा पैदा हुए शंतनु बहुत विद्वान और बहुत बड़े वैद्य थे आगे चलकर वही राजा हुए राजा शंतनु के विषय में एक स्लोक की व्याख्या है जिस जिस मनुष्य को राजा शंतनु इस पर्श कर देते हैं वह मनुष्य पुन्ह युवा हो जाता है वह इसी कारण शंतनु नाम से प्रसिद्ध हुए उस राजा शंतनु का विवाह जानवी के साथ हुआ ऐश्वर्य साली राजा शंतनु के जानवी नाम की स्त्री से देवव्रत नाम के बेटा पैदा हुए वही देवव्रत राजा विष्णु के नाम से प्रसिद्ध हुए वे सभी पांडवों के पिता थे राजा शंतनु ने अपनी दूसरी पत्नी दासियों से विचित्र वीर्य नाम के पुत्र को पैदा किया। वह परम हितेशी राजा शंतनु को प्रिय थे। राजा विचित्र वीर्य की स्त्री के साथ कृष्ण द्वेत प्यान ने संभोग करके द्रत्राश्त पांडु और विदुर को पैदा किया। इनमें द्रत्राश्त ने गांधारी के सहयोग से सौ पुत्र को पैदा किया। इन सौ पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। वह अपने समय का बहुत छित्रिय परतापी राजा था। पांडु ने प्रथा और माद्री नाम की दो स्त्रियों से देवताओं के दी हुए पुत्र को पैदा किया। राजा धर्म से युधिष्ठर हुए, वायु से व्रकोदर का जन्म हुआ। इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ दोनों अश्वनी कुमारों के संयोग से नकुल और सहदेव को माद्री ने पैदा किया इन पांचों पांडव के पुत्र के संयोग से द्रौपदी ने भी पांच पुत्र को पैदा किया द्रौपदी ने युधिष्ठिर के संयोग से सबसे बड़े पुत्र प्रतिविंध्य को पैदा किया भीमसेन ने हिडंबा के संयोग से घटोत्कच नाम के पुत्र को पैदा किया भीमसेन ने अपनी दूसरी स्त्री काश्या के गर्भ से सर्वभृक नाम के पुत्र को पैदा किया मद्रदेश के राजा की कन्या विजय ने सुहुत्र नाम के पुत्र को पैदा किया चेंदी देश की राज पुत्री ने नकुल के संयोग से नरमित्र नाम के पुत्र को जन्म दिया पार्थ के सहयोग से सुभद्रा ने अभिमन्यु को पैदा किया। विराट राज्य की कन्या उत्रा ने अभिमन्यु के सहयोग से राजा परिक्षित को जन्मजी के दया जन्मजय नाम का पुत्र पैदा हुआ। राजा जन्मजय ने वाजसने यज्ञ की स्थापना करने वाले बहुत से ब्राह्मणों की मर्यादा गायम की वेशपायन पर यह कार्य सहन नहीं हुआ। और क्रोध में भरकर बोले हे दुर्बुद्धि राजा तुम्हारी यह मर्यादा पृथ्वी पर स्थिर न रहेगी जब तक मैं जीवित हूं यह कार्य नहीं हो सकता चारों तरफ से दुखी होकर राजा जनमे ने पूर्ण मास नाम की यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसमें ब्रह्म जी को हवि देकर प्रसन्न उनकी वैसी ही स्थिति रही इस प्रकार देखकर राजा जन्मजे ने फिर दो अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसमें अपने द्वारा प्रतिष्ठित वाजस ने का प्रवर्तन किया इसमें तीन स्थानों पर प्रास्त हुए इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ और अंत में ब्राह्मणों के साथ वे मृत्यु को प्राप्त हुआ राजा जन्मजे के ब्राह्मणों ने राजा जनमुजे की मृत्यु के बाद शतानिक को राज्यपद पर नियुक्त किया राजा शतानिक के अश्वमेधदत्त नाम का पुत्र पैदा हुआ अश्वमेधदत्त के शत्रुओं को जीतने वाले राजा आदिसाम कृष्ण पैदा हुए हे ऋषियों यही परम धर्मात्मा राजा समप्रति राज्य कर रहा है ऋषि बोले हे सूत जी आपने हमको Bhoot kalin, rajao ke visay mein toh bethla diya hai, ab aap hampo, bhavisya mein hoonne wale rajao ke visay mein bethlai ye, bhavisya mein utpan ho kar vay, kis naviin vidhhan ka pravattan karengi, unke naam tahta, unke shahsan kaal ke visay mein, hum ko bethlai ye, hum us samay ki prajau ke, suk, dukh, doosh, gun, pramaal, उनके धर्म अर्थ काम संबंधी विचारों को सुनने के लिए बहुत इच्छुक है ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्रेष्ठ सूत जी ने जैसा कुछ सुना था वैसा ही बतला दिया सूत जी बोले हे ऋषियों इस कर्मशील व्यास जी ने इसके विषय में जो कुछ मुझे बतलाया है उसे मैं आपको बतला रहा हूं आगे भविष्य में जिस होंगे तथा जितने राजा पैदा होंगे मैं उन सब के विषय में बतला रहा हूं राजा अधिसाम कृष्ण के पुत्र निवक्त्र होंगे गंगा द्वारा हस्तिनापुर के डूब जाने पर वह उसे छोड़कर कोलमबी नाम के नगर को बसाएगा और वहीं पर निवास करेगा राजा निवक्त्र के उष्ण नाम का पुत्र पैदा हुआ